तीस एक वक्त का किस्सा है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का एलन रहता था। उसके वालिद घास बेचा करते थे, अपने घर का पेट पालने के लिए। यही उसकी कमाई का जरिया था। इसी से वो एलन को स्कूल भेज पाता। एलन को रोज एक मील चलना पड़ता था। उसकी जमात के बाकी बच्चों के पास अपनी अप <laughs> वो जरूर मैराथन के लिए प्रैक्टिस कर रहा होगा इसका नाम है मिस्टर 2 फीट बिना साइकिल का <laughs> आ ये, ये है मिस्टर 2 फीट जिसके पास साइकिल नहीं 2 पैसों साइकिल नहीं 2 फीट को साइकिल नहीं मिलता है के सचमुच बहुत परेशान हो जाता इस तरह मजाक उड़ाए जाने पर तो वो अपने वालिदैन के पास हमारे पास साइकल के लिए पैसे नहीं हैं बेटा। बस कुछ महीनों के लिए रुको प्लीज। मुझे मुआवज़ करना कि मैं इतनी मांग कर रहा हूँ अब्बा। मुझे साइकल नहीं चाहिए। मैं चलकर स्कूल जा सकता हूँ। उस रात जब एलन सोया था, उसकी वालिदैन ने एक फैसला किया। एलेन गांव के उन लड़कों में से है जि� और देखो हमारा बेटा कितना हसास है जब मैंने उसे बताया कि हम एक साइकल नहीं खरीद सकते वह फॉरन ही चलकर स्कूल जाने के लिए राजी हो गया किसी भी तरह मुझे उसके लिए साइकल लानी होगी इसे ले लीजिए और इसे बेच दीजिए मर इसहार का क्या फायदा एक साइकल एलन के लिए कहीं ज्यादा फायडेमंट रहेगी और आपके लिए भी तो एलन के अब्बा ने हार बिचा और एलन के लिए एक पुरानी साइकिल खरीदी एलन बहुत खुश हो गया अब वो हर रोज उस पर सवार होकर स्कूल जाता एक रोज जब वो वापस आ रहा था पुरानी साइकिल की चेन टूट गई एलन उतरा और उसे जोड़ने की कोशिश करने लगा जब अचानक उसने करीब की झील से आवाज आती एलन ने देखा कि कोई झील में डूब रहा है। वो झील की तरफ दौड़ा और पानी में कूद पड़ा उस शख्स को बचाने के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया लड़के, मेरी जान बचाने के लिए। मैंने वही किया जो आमतौर पर हर कोई करता है। शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ? न वो? हम्म क्या तुम बिल्कुल एक नई साइकिल चाहोगे जो उड़ती हो? हाँ, एक उड़ने वाली साइकिल। मैं तुम्हारे लिए एक उड़ने वाली साइकिल बना सकता हूँ। साहिर ने साइकिल पर थपकी दी। अचानक उसके पर निकल आए और वो तब्दील हो गई बिल्कुल एक नई चमचमाती साइकिल में। साहिर ने एलन को आगाह किया। तो ये साइकिल इसी तरह बनी रहेगी, लेकिन अगर तुम खुदगर्ज होते हो, तो पार गायब हो जाएंगे और तुम्हारी साइकिल फिर से वही पुरानी वाली हो जाएगी। एलन खुशी-खुशी साइकिल को घर ले गया और अपने वालिदें को सब कुछ बताया। अब जबकि बाकी सब लोग सड़क पर साइकिल पर सवार होते, एलन उड़कर हर रोज स्क� ایلن کتنا خوش نصیب ہے۔ جہاں کہیں بھی ایلن جاتا، لوگ اس کی طرف حیرت اور تاریف انداز سے دیکھتے۔ جلدی ہی ایلن کو بہت خاص محسوس ہونے لگا اور وہ بہتی گستاخ اور مغرور بن گیا۔ صرف اس لیے کہ اس کی سائیکل اڑنے والی تھی۔ ابباجان، آج تمہارا سکول نہیں ہے، اس لیے میں سائیکل کو کھیت میں لے جا رہا ہوں گھاس کاٹنے۔ نہیں ابباجان، मेरी खूबसूरत साइकिल को गंदे कीचड़ ज़दा खेत में लेकर मत जाइए। ईयू, एलेन। ये मेरी साइकिल है, ठीक है? साहिर ने मुझे दी थी और मैं किसी और को इसका इस्तेमाल करने नहीं दूँगा। हे बेन, क्या बात है? क्या तुम्हारे पास साइकिल नहीं है? देखो, मेरे पास उड़ने वाली साइकिल है। साहिर मुझसे इतना मुतासिर हुआ कि उसने मुझे शुक्रगुजारी के अवस में ये दे दी। <laughs> जैसे ही आलन ने ये बेहुदा अलफास कहे साइकिल के पर गायब हो गए, वो फिर से पुरानी हो गई और जमीन पर गिर गई। बाकी सब बच्चे उस पर हँसने लगे। बेन उसके पास आया और उसने उसकी उठने में मदद की। क्या तुम ठीक ह <laughs> ایلن یہ سمجھ گیا تھا کہ اب وہ بن گیا ہے ضرف مستاخ اور خودگرز اسی उसकी اس کی سائیکل پھر سے پرانی ہو گئی تھی وہ اسی کے قابل تھا وہ گھر گیا، اس نے سائیکل کی अपने کی اور اپنے والد سے کہا ایلن؟ مجھے معاف आपसे ابباجان میں نے آپ سے मेरे लिए کی آپ ہی نے میرے لیے سائیکل خریدی تھی اور میں نے آپ کو ہی روکا اس استعمال अब मैंने इसकी मरम्मत कर दी है। आप इसे रोजाना खेत में ले जाइए और मैं चलकर स्कूल जाऊंगा। मैं कभी शिकायत नहीं करूंगा। वादा करता हूं। इसलिए उस दिन से एलन फिर से चलकर स्कूल जाने लगा। वो और बेन अच्छे दोस्त बन गए। फिर एक दिन बहुत महीनों के बाद एलन को एक और साइकिल मिली। بلکل ویسی ہی جیسے ساہر نے اسے دی تھی اور وہ اس کے دروازے پر کھڑی تھی ایلن نے اپنے والد کو اس کی سواری کرنے دی اور خود پرانی سائیکل پر سکول جانے لگا پر اس مرتبہ وہ ہر روز بین کو اپنے ساتھ لے جاتا ہمیں کوئی حق نہیں گستاخی کرنے کا صرف اس لیے کہ جو چیزیں ہمارے پاس ہیں وہ ان سے بہتر ہیں جو دوسروں کے پاس ہیں ہمیں ہمیشہ احسان مند ہونا چاہیے اور ہر ایک کی عزت کرنی چا